शिवानंद स्मृति संग्रह परम पूज्यपाल श्री महापुरुष महाराज का स्मृति चयन स्वामी शारदेशानंद उस दिन सब सबकृत्य समाप्त होने पर शोक संतप्त संवेद साधु भक्त मंडली को लक्ष्य कर महापुरुष जी अत्यंत गंभीर एवं तात्पर्यपूर्ण शिष्य माँ का महात्मा कहने लगे सबको अभय प्रदान कर उन्होंने आवेगपूर्ण कंठ से कहा माँ स्तानों को छोड़कर कहाँ जाएगी कहीं जाने नहीं सकती अब वह सर्वव्यापनी है पहले एक स्थान में रहने से वहां जाकर उनका दर्शन करना होता था अब कहीं जाना ना पड़ेगा अब जो जहां है वहीं से भक्तिपूर्ण हृदय से पुकारने पर उनकी कृपा की उपलब्धि कर सकेगा चिता निर्वाण हो जाने पर राजबिहारी महाराज के आज्ञा से ठाकुर भंडार से एक तांबे का लोटा लाया गया उसमें पवित्र अस्थि का संग्रह किया गया बलराम बाबू की कन्या ने माँ को सोने के कंगन दिए थे माँ के शरीर के साथ उनका भी अग्नि में समर्पण किया गया था उस कंगन का एक टुकड़ा भस्म के साथ मिला था उसे उस तांबे के घट में रखा गया दूसरे दिन से महापुरुष महाराज ने उस महाश्मशान में प्रातः काल बिल्व पत्र पुष्पांजलि तथा संध्या को धूप द्वीप देने का प्रबंध किया तेरहवें दिन बृहद भंडारा होते समय पूर्व दिशा का आकाश मेगा हो गया ऐसा प्रतीत होने लगा कि अभी वर्षा होगी ऐसे समय महापुरुष जी ने सबको अभय देते हुए कहा कोई डर नहीं है तुम लोग जानते नहीं हो कि किसका काम है साक्षात जगदम्बा है जिनके इशारे से सृष्टि स्थिति का काम चल रहा है उनकी व्यवस्था वही करेंगी तुम लोग निश्चिंत रहकर प्रबंध करते चलो देखते देखते आकाश साफ हो गया उस दिन मध्य रात्रि तक एक बूंद भी पानी नहीं बरसा, आनंद के उत्सव सम्पन्न हो गया श्री माँ के चरनाश्रित ब्रह्मचारी सुरेन को महापुरुष जी ने उस पवित्र स्थान की देखरेख करने और पुष्प धूप दीप देने की आज्ञा दी महापुरुष जी सुरेन की एकांतिक सेवा से बहुत प्रसन्न हुए दो वर्ष के भीतर ही उस स्थान पर मंदिर निर्माण कार्य संपूर्ण हो गया महापुरुष जी ने उस मंदिर निर्माण का स्थान निर्वाचित कर दिया था मानो माँ गंगा को उज्जवल करती हुई मंदिर में निवास कर रही हैं और अपनी परम प्रिय पवित्र गंगा का दर्शन कर रही हैं मंदिर में श्री श्री की नित्य पूजा आदि का दर्शन कर अब अगणित यात्री आनंद पाते और भक्ति लाभ करते हैं बहुत से भक्त स्त्री पुरुष सायं प्रातः ध्यान धारणा करके माँ की कृपा का अनुभव करते हैं श्री श्री देवी के भस्म का कुछ अंश किसी किसी गृहस्थ भक्त के ने अपने घर में रखने के लिए संग्रहित किया था इसे सुनकर महापुरुष महाराज ने सबको सावधान करते हुए कहा ऐसी पवित्र वस्तु को रखना कठिन काम है इस प्रकार की वस्तु की पवित्र भाव से सावधानी के साथ नित्य पूजा करनी चाहिए नहीं तो गृहस्थ का अकल्याण होगा श्री ठाकुर का देहावशेष भी उसी प्रकार किसी किसी भक्त ने रखा था किंतु उनकी पूजा ठीक से न होने के कारण उन पर अनेक प्रकार की विपत्तियां आ पड़ी थीं अंत में चूनी बाबू आदि गृहस्थ भक्तों ने उसे मठ में भेज दिया था श्री श्री देवी के देह त्याग के कुछ समय पहले उनकी शारीरिक अवस्था खराब सुनकर महापुरुष महाराज एक दिन तीसरे पहर उनका दर्शन करने के लिए उद्बोधन कार्यालय में गए थे उस दिन माँ को बड़ी हिचकी हो रही थी औ सदियों से कुछ भी उपसम नहीं हो रहा था किसी अनुभवी व्यक्ति ने कहा कच्चे ताड़ फल का जल पिलाने से उपसम हो सकता है किंतु कलकत्ते के बाजारों में उस समय वह नहीं मिला इतने में महापुरुष के कान में यह समाचार पहुंचा उस समय वह पूजनी शरद महाराज के पास नीचे के प्रवेश पथ के बाई और के एक छोटे कमरे में बैठे थे दोनों मां की संकटापन्न अवस्था के लिए स्थिर धीर विमर्श होकर बैठे थे चारों ओर सन्नाटा छाया था सब कुछ स्थिर और निस्तब्ध था उस निस्तब्धता को चीर कर महापुरुष जी ने मुझे बुलाया उस समय मैं मठ में रहने पर भी प्राय नित्य प्रति प्रातः काल मठ से मां के नवग्रह शांति पूजा के फूल बिल्वपत्र आदि लेकर उद्बोधन भवन में जाता था इसके साथ मां की अरुचि को कारण अमरूल साग, ताजा नींबू आदि भेजे जाते थे संध्या समय मेरे मठ लौट आने पर महापुरुष जी मुझसे विस्तृत रूप से श्री श्री की शारीरिक अवस्था पूछते थे उस दिन उद्बोधन की बैठक से महापुरुष जी की पुकार सुनकर डर से उन दोनों विराट पुरुषों के समक्ष जाते ही प्रतीत हुआ मानो उस छोटे से कमरे को प्रकाशित करते हुए वे दोनों बैठे हैं भीतर घुसने का साहस न हुआ दरवाजे के पास खड़े होते ही महापुरुष जी ने कहा जल्दी मठ चले जाओ संध्या पाँच बजे के बाद पाली लोग आते हैं वे ताड़ के पेड़ की चोटी पर हंडी लगा देते हैं माँ के लिए अभी कच्चा ताड़ चाहिए उनसे कहने पर ही वे कच्चा ताड़ काट देंगे उनमें से कुछ लेकर यहाँ शीघ्र चले आना मैं उसी समय रवाना हो गया मठ पहुँचते ही देखा पाली लोग आ गए हैं वे ताड़ के वृक्ष में हंडी लटकाने की व्यवस्था कर रहे थे उनसे कहकर कुछ कच्चे ताड़ कटवा लिए और उद्बोधन भवन लौट आया खेत की बात है कि उन कच्चे फलों से अधिक रस नहीं निकला दूसरे दिन प्रातः काल कलकत्ते के नए बाज़ार से कुछ कच्चे ताड़ खरीद लाए गए वे भी एकदम निरस्त थे विशेष फल नहीं हुआ अनेक दैव दुर्घटनाएं भी दिखाई पड़ी दो दो बार शांति का घट फूट गया उस घटना से सभी के मन में विपत्ति की आशंका उत्पन्न हुई महापुरुष और शरत महाराज आदि सभी उदास होकर बैठे रहे उस दिन की रात महापुरुष महाराज और हम लोगों ने क्रमशः बलराम मंदिर और उद्बोधन में बिताई थी एक अन्य समय महापुरुष महाराज के साथ बलराम मंदिर में मैं रात को रहा श्री श्री के शरीर त्याग से तीन मास पूर्व बलराम बाबू के पुत्र रामकृष्ण बसु महाशय दिवंगत हुए उनके अंतिम समय महापुरुष जी वहाँ उपस्थित थे और निधन का समय आसन्न जानकर वह ऊँचे से श्री ठाकुर का हरि हरी ही ओम कृष्ण नाम सुनाते लगे साथ साथ पूजनी शरत महाराज और प्रवीण नवीन साधु लोग तथा भक्त जन श्री श्री ठाकुर के उस नाम का एक स्वर से उच्चारण करने लगे इससे वहाँ एक दिव्य भाव का विकास हुआ महाप्रयाण के लिए प्रस्तुत योग भ्रष्ट भक्त प्रवर स्वयं भी क्षीण स्वर से ठाकुर का नाम ले रहे थे नाड़ी का स्पंदन बंद हो गया था उस समय भी उनका ज्ञान अक्षुण था क्रमश स्वर बंद हो गया तब भी ओट हिल रहे थे शरीर छूटने के बाद भी दिखाई पड़ा उनके खुले नेत्रों की दृष्टि उस समय भी छाती पर रखे श्री श्री ठाकुर के चित्र की ओर है उस अपूर्व दृश्य को देखकर हमें ऐसा लगा यह तो मृत्यु नहीं है बल्कि अमर जीवन है महापुरुष जी जाति और धर्म का विचार न रखकर सभी के प्रति समदर्शी और दयालु थे मद्रास मठ में एक इटालियन युवक थे वह प्रथम जर्मन युद्ध के बाद धर्म के संघान संधान में भारत आकर कुछ दिनों के बाद मद्रास स्थित रामकृष्ण मठ में शरीक हुए महापुरुष महाराज भी उस समय वहाँ थे उस युवक पर महापुरुष जी ने विशेष रूप से कृपा की थी एक भक्त द्वारा प्रदत्त मूल्यवान शाल उन्होंने उन्हें उपहार रूप में दिया था और उन्हें मोक्ष नाम से पुकारते थे उनका असली नाम था कैप्टन मोस्का महापुरुष जी के सामने भक्ति के साथ वह शास प्रणाम करके उस शाल को ओढ़कर चुपचाप बैठ रहते थे हिंदू मुसलमान ईसाई पारसी आदिवासी अछूत आदि सभी समान रूप से महापुरुष जी की कृपा के अधिकारी थे सिलहट आसाम खासिया पहाड़ आदि स्थानों में निम्न श्रेणी के लोगों पर उन दिनों श्री महापुरुष जी ने जिस भाव से कृपा की थी वह दया और उदारता की पराकाष्ठा थी इसमें कोई संदेह नहीं महापुरुष जी जिस समय बेलूर मठ के अध्यक्ष थे तभी मठ में दातव्य औषधारय स्थायी रूप से स्थापित हुआ रुग्ण साधुओं की सेवा परिचर्या की वहाँ व्यवस्था हुई उससे पहले मठ में रुग्ण साधुओं के लिए साबूदाना बारली आदि पथ्य तैयार करने का अलग चूल्हा नहीं था मुझे एक बार प्रबल ज्वर हुआ था सेवक चूल्हे में आग न रहने के कारण खा पी कर विश्राम के लिए चला गया फलस्वरूप दिन भर मुझे कुछ भी पथ्य ना मिला उस दिन भंडार में फल आदि भी नहीं थे इसे जानकर महापुरुष जी ने रोगियों का पथ बनाने के लिए अलग चूल्हे का प्रबंध कर दिया उनके प्रयत्न से धीरे धीरे मठ में रोगियों के चिकित्सा और औषध पत्ते का भी प्रबंध हुआ महापुरुष महाराज को मठ की सर्वांगीण उन्नति के लिए बहुत ही उत्साह और आग्रह था जिस समय तो मठ में शिल्प विद्यालय स्थापित हुआ उस समय उसके बाद कर्ता धरता श्रीधर और सुहित महाराज को वह बहुत ही उत्साहित करते एवं सहायता देते थे कुछ निर्धन युवक भी उनके उत्साह और सहायता से उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके थे